भोग्य प्रपंच से विवेक कर देने पर और भोक्ता और कर्ता से विवेक कर देने पर जो अखंड अधिष्ठान ज्ञान है वही तो सर्वस्व है ना नारायण तो ये बात बताए कि ये जो ज्ञान है ये भोग्य प्रपंच देखना हो तो उसमें इंद्रियों का और मन का सहारा लगाना पड़ता है देखो अगर खाना हो तो एक तो खाना होना चाहिए दूसरे मुंह होना चाहिए और तीसरे जीव में स्वाद लेने की शक्ति होनी चाहिए और चौथे मन लगना चाहिए खाने में हो नहीं तो किसी के लिए दुखी हो रहे हो रो रहे हों किसी की याद करके हंस रहे हों मन अन्यत्र होए तो भोजन का स्वाद नहीं आवेगा तो खाना हो भोजन करना हो तो वस्तु भी चाहिए इंद्रिय भी चाहिए मन भी चाहिए तब न मजा आएगा लेकिन ध्यान करना हो तो तब बाहर की वस्तु नहीं चाहिए इंद्रिय भी नहीं चाहिए मन ही मन ध्यान हो जाएगा अच्छा। लेकिन सुषुप्ति को देखना हो तो बिना मन के ही काम चल जाएगा सुसुक्ति का दर्शन करने के लिए मन की जरूरत नहीं पड़ती चश्मा खुर्दबीन दूरबीन कोई अमजार नहीं कोई करण नहीं हम अपने आप ही देखते हैं लेकिन अपने को देखना हो तो अरे हम तो स्वयं ज्ञान हैं, स्वयं प्रकाश हैं। रोशनी को देखने के लिए रोशनी नहीं चाहिए ज्ञान को देखने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए अपने आप को जानने के लिए कोई औजार नहीं चाहिए ये स्वयं सिद्ध है ये स्वयं प्रकाश है बहुत लोग जिंदगी भर इसीलिए भटकते रहते हैं कि वे आत्मा को जानने के लिए किसी औजार की खोज में रहते हैं और आत्मा को घड़े की तरह जानना चाहते हैं और दाल भात का कोई कौर हो जैसे खाने में स्वाद आता है ना उसका ये खान शब्द भी संस्कृत का है और इसका प्रयोग है संस्कृत भाषा में अब प्रयुक्त नहीं है खानी इंद्रियाणी अनिति उज्जीवयति इति खानम है ना जो इंद्रियों को जीवन दान करे उसका नाम खान पियते इति पानम खानंच पानंच च खान पानम खान तो जिनको इंद्रियों के द्वारा विषय भोग करने का अभ्यास हो जाता है और इंद्रियों के द्वारा इष्ट से राग करने का अभ्यास हो जाता है उनकी समझ में जल्दी ये बात नहीं आती कि मैं स्वयं सिद्ध हूं मैं स्वयं प्रकाश हूं है मेरे लिए किसी स्थान की काल की वस्तु की करण की कोई आवश्यकता नहीं है मैं ज्यों का त्यों हूं और अखंड हूं अपरिचिन्न हूं ब्रह्म हूं क्योंकि काटने वाला कोई है नहीं तो इसी से बताया कि आत्मा ज्ञपति मात्र है जानने वाला भी खुद और जाना जाने वाला भी खुद इसमें जानने के लिए किसी वृत्ति की भी जरूरत नहीं है ये दादागिरी हुई बोला मान ये साफ मालूम पड़ता है कि जैसे शंकराचार्य का गुरु बोल रहा हो शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद के गुरु गौड़ पाप गौड़ पाग गोविंद साफ साफ मालूम पड़ता है। ये कहते हैं कि जब सुषुप्ति को जानने के लिए वृत्ति की जरूरत नहीं है, है ना साक्षी स्वयं जानता है बिना वृत्ति के जानता है अंतर इतना ही है कि अज्ञान जो जागृत काल में निवृत्त हो जाना चाहिए वो निवृत्त नहीं हुआ है तो सुषुप्ति से उठने पर फिर हम अपने को परिचय नहीं जानते हैं। हैं? लेकिन यदि जागृत काल में अज्ञान निवृत्त हो गया होवे सुषुप्ति तो में क्या दशा रहेगी अपने आप को अपने आप से जानने की कोई जरूरत रहेगी कि हम अपने आप को अपने आप से जानते हैं तो क्यों का? बोले ज्ञान को ज्ञान की जरूरत नहीं अज्ञानी को ही ज्ञान की जरूरत होती है विज्ञान मानंदम ब्रह्मा ये है ना ये जो सब को जानने वाला विज्ञान है और सबसे प्यारा अपना आत्मा है ये ब्रह्म है सत्य ज्ञान ज्ञानमनंतम ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म है सत्य इसलिए कहा कि क्षणिक नहीं समझना कई कई सिद्धांत ऐसे हैं जो आत्मा को ज्ञान रूप तो मानते हैं परंतु क्षणिक मानते हैं ज्ञान जो है क्षण क्षण नष्ट हो रहा है बोले नहीं क्षण क्षण का भी साक्षी है और नष्ट नष्ट का भी साक्षी है हैं इसलिए ये सत्य है अविनाशी है बोले कच्छा तो बोलो आत्मा अविनाशी है तो बोले अविनाशी हो के केवल सनमात्र जड़ ही न हो वह है ना तो ज्ञान कहा सत्य में जो जड़ता है उसको काटने के लिए ज्ञान कहा और ज्ञान में जो क्षणिकता की प्राप्ति है उसको काटने के लिए सत्य कहा कक्षा ये सत्य और ज्ञान दोनों अहम के रूप में केवल कलेजे के किसी कोने में रहने वाले हों है ना तो परिच्छिन्नता को काटने के लिए अनंत कहा विनाशी नहीं क्षणिक नहीं है क्षणिक ज्ञान नहीं है अविनाशी ज्ञान है और अविनाशी ज्ञान माने ज्ञान है माने जड़ द्रव्य नहीं है ज्ञान है माने जड़ द्रव्य नहीं है और ये सत्य है माने विनाशी नहीं है क्षणिक ज्ञान नहीं है और अनंत है माने देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है अखंड है इस आत्मा का नाम क क्या बोले ब्रह्म तो ऐसी अनेक श्रुतियां हैं जो ज्ञान स्वरूप आत्मा को ब्रह्म बताते हैं आत्मान विजिज्ञासस्व अरे वो भोले भाई है ना? तू पेड़ा बर्फी के ज्ञान में मत लग है तो ना? अपने आप को जान आत्मा है ना आत्मान जिज्ञासित विजिज्ञासस्व तो दोनों तरह के श्रुति है देखो ऐसे बोलते हैं वाचम न विजिज्ञास तो वक्तारंभ विद्या जीव क्या है और शब्द क्या है यह जानने की कोशिश मत करो बोलने वाले तो देखो श्रुति कहती है वक्तारंभ विद्या वाचम न विजिज्ञास तो आवाज क्या है और आवाज कहां से निकलती है ये मत देखो जो बाघ उपाधिक चैतन्य है उसको जानो तो इसको कैसे जाने तो बोले जो जड़ है अन्य है अनात्मा है जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति में अदलने बदलने वाली जो चीज है उससे अपने को हटा लो सुसुप्ति जागृत स्वप्न में नहीं है स्वप्न जागृत सुसुप्ति में नहीं है जागृत स्वप्न सुसुप्ति में नहीं है और अपना आपा सब में है इसलिए सबसे न्यारा है तो इसका फल क्या निकला कि जागृत का पाप पूर्ण सुख दुख इसका नहीं है है ना? और स्वप्न का पाप पूर्ण सुख दुख इसका नहीं है और सुसुक्ति का अज्ञान भी इसका नहीं है क्योंकि सुसुप्ति का अज्ञान अगर इसका होता तो हर समय रहता तो ऐसे तुरयम त्रि अपने आप को जानो कैसे जाने का अज्ञान कुछ छोड़ दो और तुम स्वयं हो वार्तिक में इसका बड़ा सुंदर एक प्रसंग है निवृत्ति रात्मा मोहस्य मोह की निवृत्ति ही आत्मा है क्योंकि निवृत्ति जो है वो आत्मा से विलक्षण नहीं है निवृत्ति कोई वस्तु तो है नहीं जो आत्मा में सट जाए संस्कार होए उसका तो मोह से निवृत्ति आत्मा बोले तो लो हम समझ गए कने ज्ञातत्वपलक्ष रहा है ना एक बार इसकी अनंतता को अपरिच्छिन्नता को पूर्णता को विवेक कर लो विचार कर लो और ये ज्ञातत्वेन उपलक्षित सर्वाभाषक स्वयं प्रकाश देशकाल वस्तु का अवभाषक और देशकाल वस्तु से सजातीय सजातीय विजातीय स्वगत भेद का प्रकाशक और सजातीय विजातीय स्वगत भेद से असंस्पृष्ट ये जो स्वयं प्रकाश आत्मदेव है ना ये क्या है बोले अज्ञान की निवृत्ति आत्मा है स्वयं चतत्व स्वयं बुद्धम तो अजय नाजम विभु इसका अर्थ है कि इसके ज्ञान के लिए न तो इसके विषय होने की जरूरत है नमकीन और खट्टा और मीठा की तरह आत्मा विषय होवे इसकी जरूरत नहीं और न तो उसके लिए कारण की जरूरत है कि जीभ होवे कान होवे नाक होवे आंख होवे गए न और ना तो उसके लिए शांति की जरूरत है कि सुसुप्ति होवे गए और ना तो उसके लिए ध्यान की जरूरत है ध्यान जो होता है वो ध्येय के लिए आवश्यक होता है यहां तो अजैन आजम विद विबुदेते स्वयं अजेन आजम विबुद्य शंकराचार्य भगवान ने इसका अर्थ किया कि जैसे नित्य प्रकाश स्वरूप जो सविता है उसको अपने को जानने के लिए किसी दूसरी रोशनी की रोशनी की आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार नित्य विज्ञान का रस घन होने के कारण न ज्ञानांतरम अपेक्षते इसको ज्ञान के किसी दूसरे औजार की करण की जरूरत नहीं है अब एक बात उठाते हैं क्या कि ये मोक्षमाण जो पुरुष है ना तो माने जिज्ञासु जो है मोक्षमाण का अर्थ है जिज्ञासु मुक्त हो रहा है मुच्यमान है मुच्यमान छूट रहा है दुनिया के जाल से एक सज्जन थे हो तो सब तज भजन करो दिन राती अब प्रभु कृपा करो यही बाती सब ती भजन करो दिन राती और रोज पाठ करते थे तो सब तज का अर्थ तो उनको मालूम नहीं था तब तज माने क्या होता है तो एक दिन उनके घर में जो पैसा था ना उनके हाथ में वो निकल गया निकल गया तो पहुंचे बिहारी जी के पास गए राम मंदिर में बोले राम जी के चरण चौपट कर हमारा तो, तो चौपट हो गया पैसा चला गया अष्टावक्र जी ने कहा आश्चर्य मोक, मोक्ष काम से मोक्षादेव भी अरे तुम चाहते हो कि सबसे छुटकारा मिले है ना देखो बोलते तो हैं कि हमको ब्रह्मलोक पर्यंत नहीं चाहिए तो ब्रह्मलोक की तो याद उसमें रहती है पर पर्यंत शब्द का अर्थ छूट जाता है वो है ना कि क्यों छूट जाता है बोले देखो ये ऐसे हैं आजकल के जिज्ञासु जो हैं इन्होंने धर्मानुष्ठान तो पहले विधि पूर्वक किया नहीं जज्ञ जाग आदि करते तो स्वर्गलोक ब्रह्मलोक का उनको कुछ भेद मालूम होता तो धर्मानुष्ठान तो किया नहीं और उपासना विधि पूर्वक की नहीं तो बैकुंठ गोलोक का भेद उनको कुछ मालूम नहीं अच्छा और योगाभ्यास किया नहीं कि योगाभ्यास में जब सिद्धि आती है तो मरण के पूर्व और मरण के अनंतर की गति का ज्ञान हो जाता है तो वो तो किया नहीं है तो उनका असल में स्वर्ग पर बैकुंठ पर गोलोक पर ब्रह्मलोक पर विश्वास तो था नहीं तो बोले चलो हमने उनको छोड़ दिया ब्रह्म ज्ञान के लिए उनको छोड़ दिया हैं बोले कि महाराज पांच रुपया छोड़ो बोले ये नहीं छोड़े क्योंकि ये तो सच्चा है ना उनकी बुद्धि में है ना स्त्री पुत्र धन शरीर ये संबंध ये तो बिल्कुल सच्चे होके बैठे हैं और गोलोक वैकुंठ ब्रह्मलोक जो है ये झूठे होके बैठे हैं तो ये कहते हैं कि अगर झूठा नोट देने के बदले में मोक्ष मिल जाए तब तो हम ले लें है ना लेकिन अगर सच्चा नोट देना पड़े तो है ना तो आश्चर्य मोक्ष काम से मोक्षा देखा आश्चर्य की बात है ये चाहते तो हैं मोक्ष लेकिन जब कोई चीज दुनिया की छूटने लगती है तो डरने लगते हैं कि हाय हमारा प्यारा छूट जाएगा है ना हा और सब हम छोड़ सकते हैं ब्रह्मलोक छोड़ सकते हैं तो ये आश्चर्य है लेकिन ये जो ज्ञान है ना इसका फल स्वर्ग के समान परोक्ष नहीं है वो, वो मरने के बाद नहीं मिलता ये कोई वैकुंठ के समान विमान पर चढ़ के इसमें जाना नहीं होता ब्रह्मलोक के समान ये कोई निष्काम कर्म का फल नहीं है ये तो कैसा है इसके लिए उपमा देते हैं तृप्तिवत मोक्षमाण से ज्ञानफलम फलम स्वर्गवत् परोक्षम किंतु तृप्तिवत् प्रत्यक्ष जैसे अपने मन में कभी तृप्ति होती है ना तो तृप्ति जो है वो साक्षी भात से है वो जिसको सुसुप्ति दिखती है ना उसी को तृप्ति दिखती है जैसे दिखता तो घड़ा भी उसी को है लेकिन घड़ा दिखता है आंख की आंख का चश्मा लगाने पर ना लेकिन तृप्ति देखने के लिए कि हमारे मन में तृप्ति है ये देखने के लिए आंख का चश्मा तो लगाना नहीं पड़ता बिना आंख के चश्मे के ही तृप्ति का अनुभव होता है किसको होता है साक्षी को होता है तो तृप्ति सबसे निकट है इसलिए बोलते हैं असल में आत्मानंद जो है वो तृप्तिवत भी नहीं है क्योंकि तृप्ति जो है वो तो काल परिच्छिन्न है कभी हो है, कभी ना हो है। है? और देश परिच्छिन भी होती है कश्मीर में गए तो बड़ी तृप्ति हुई है ना? और वहां भी घंटे आध घंटे हे नारायण पहले मकान खरीदते हैं ना तो देख लेते हैं कि यहां से समुद्र दिखेगा कि नहीं और बगीचा दिखेगा कि नहीं और खिले हुए फूल दिखेंगे कि नहीं ये सब देख के तब मकान खरीदते हैं लेकिन जब मकान में रहने लगते हैं तो हफ्तों तक समुद्र पर नजर नहीं जाती है हफ्तों तक बगीचा नहीं दिखता है हफ्तों तक फूल पर नजर नहीं जाती है रहता सब है पर नजर नहीं जाती है तो ये जो तृप्ति है ना चंद्रमा को देख के तृप्त हो गए थोड़ी देर एक चीज को देख के हुई एक जगह में पहुंचने पर हुई एक समय में हुई अंतर्मुखता में हुई अरे ये तृप्ति भी आने जाने वाली है लेकिन इसका नाम इसलिए लिया कि इसके लिए आंख कान नाक जीव की जरूरत नहीं होती है आत्मतृप्ति अपने आप में होती है जस्वात्मरतिव आत्मतृप्त मानवा आत्मनिव संतुष्ट तार्यम नीद्यते तो ये तृप्तिवत प्रत्यक्ष है तो क्या प्रत्यक्षता आती है इसमें देखो जो लोग अंत तृप्ति का अनुभव करने लगते हैं उनके लिए अष्टावक्र गीता में तो आया है कि यदि प्रयत्न पूर्वक उनको आंख की पलक भी उठानी पड़े और गिरानी पड़े तो ये उनको पसंद नहीं है ऐसे है व्यापारिक हृदय तेजस्तु निमेशों में से हो रही सियाल्य दूरी सुखम नान्य से कस्य चलिए क्योंकि ये जो आत्म सुख है ये विषय के अभिमान से सिद्ध नहीं है और एक सेठ को हम जानते हैं फटा कपड़ा पहनता है है ना और रूखा सूखा खाता है और धरती पर सोता है बोला सेठ है पचासो लाख रुपए उसके पास हैं है ना तो उसको अच्छा ये कहो कि अच्छा उसको सुख किस चीज का है तो एक तो सुख उसको ये है कि बैंक में हमारे इतने हैं ये तो हुआ पैसे का सुख तिजोरी में इतना बंद है ऐसा छिपा के गाड़ा है कि सरकार को भी पता नहीं चल सकता है ना? है। ये लोग तो कहते हैं कि एक बार ईश्वर को भी मालूम न पड़े ऐसी जगह रखा है न तो ये क्या है? ये अभिमान का सुख है हो केवल अभिमान का सुख है कि हमारे पास इतना है अच्छा वो धरती पर सोने में भी सुख है रूखा सूखा खाने में भी सुख है फटा चिथड़ा पहनने में भी सुख है है ना वो क्या है तो वो भी अभिमान का ही सुख है कि हम इतने त्यागी हैं हम इतने तपस्वी हैं वो अभिमान का सुख है वो भी अभिमान का ही सुख है तपस्या में जो सुख है वो भी अभिमान का विद्या में जो सुख है वो भी अभिमान का व्रत में जो सुख है वो भी अभिमान का और पैसा इकट्ठा करके रखने में जो सुख है वो भी अभिमान का एक स्थूल वस्तु मूलक है और एक भाव मूलक है पर अभिमान दोनों में है अच्छा अब दूसरा सुख क्या है का भोग मूलक है भोग मूलक क्या है का एक तो बढ़िया खाते हैं बढ़िया पहनते हैं बढ़िया मकान में रहते हैं बढ़िया ब्याह किया है बढ़िया बच्चे हैं तो भोग हो रहा है भाई नारायण वैसे बढ़िया बच्चे का सुख भी अभिमान का ही सुख है बोला बस देखे जब तोतली बोली बोलते हैं जरा किलकते हैं तब मजा आ जाता है अच्छा भोग सुख इसमें ऊपर देखते हैं तो नारायण है। ध्यान करते हैं ना जैसे ध्यान में चूमते हैं चाटते हैं मिलते हैं जुलते हैं वो अंतर भोग सुख है वो भगवत विषयक भोग सुख है ऐसा अब ये क्या है का मनोरथ सुख है मनोरथ सुख कैसा है का अभी तो हम कमाने में लगे हैं जब हमारे पास पैसा हो जाएगा हाँ वो मुर्गी बेच के बकरी और बकरी बेच के गाय और गाय बेच के घोड़ा है न और घोड़ा बेच के मकान और मकान में औरत औरत और बच्चे आ, वो शेख चिल्ली का सुख वो मनोरथ सुख बोलते हैं उसका नाम मनोरथ सुख होता है तो उसमें फंसे हुए हैं तो अभिमान का सुख भोग का सुख मनोरथ का सुख किसी को अभ्यास हो जाता है हमारा, अभ्यास का सुख होता है प्राणायाम उस सांस जब तक उतनी न चढ़े ये हम लोगों का पेट है ना पेट तो इसको एक अभ्यास का सुख होता है वो तो आपको क्या बता रहे जैसे जीवन निर्वाह के लिए हमको थोड़े अन्न की जरूरत है लेकिन हम जरूरत से ज्यादा पाव भर की जरूरत है है ना? शरीर के पोषण के लिए पर पेट को आदत पड़ गई शेर भर वजन जब तक न हो तब तक तृप्ति न हो है ना तो वो शेर भर वजन आने पर जो तृप्ति होती है वो अभ्यास पेट को वैसी आदत पड़ गई ऐसे नाक दबा के बैठते हैं जब तक सांस का इतना दबाव शरीर पर न आए तब तक मजा नहीं आएगा यह आसन बांध के बैठे जब तक शरीर जरा कड़ा नहीं होगा पीठ की रीढ़ सीधी नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा ये क्या है कई अभ्यास का सुख है और जब तक सूर्य नमस्कार रोज नहीं करेंगे है ना घंटे ये दंड कसरत करने वाले जो होते है ना है ना, ना वो जब तक महाराज दो हजार बैठक न करें है ना हा जब तक वो हजार दंड न करें हजार है ना बैठक न करें जब तक उनका कान जो है वो थोड़ा ऐंठा जैसा मोटा हो जाता है उनको आदत पड़ जाती है है ना थोड़ा ऐंठना चाहिए थोड़ा ऊपर नीचे ये अभ्यास सुख इसको बोलता है ये मनुष्य को आदत पड़ जाती है वैसा करने की तो जब वैसा करते हैं तब सुख आता है तो अभिमान का सुख भोग का सुख मनोरथ का सुख है ना और अभ्यास का सुख इसमें अभ्यास का सुख सात्विक है और बाकी सब राजस है बोला सब का सब सुख राजस्तामस है और अभ्यास का सुख सात्विक है क्योंकि उसमें चीज की जरूरत नहीं पड़ती ना वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप में ही आ, आ, उठ बैठ के काम चला लेते हैं जिसमें दूसरे की जरूरत ना पड़े सो सात्विक सुख होता है वो अपने आप में उठ बैठ के काम चला लेते हैं तो ये जो ज्ञान का सुख है ये इन चारों से विलक्षण है क्रिया तो कभी करोगे कभी नहीं करोगे ना और भोग कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा और मनोरथ सुख आपको बता दिया वो दोनों तरह का वो भी होता है मर के स्वर्ग में जाएंगे ब्रह्मलोक में जाएंगे ये भी मनोरथ सुख है और पैसा इकट्ठा करके बुढ़ापे में सुखी होंगे है ना जो जवानी में सुखी नहीं है वो बुढ़ापे में क्या सुखी होगा तो नारायण सुख आत्मा का स्वरूप है और ये नित्य प्रत्यक्ष है अपने आप का होना सबसे बड़ा सुख है अपने आप का जानना सबसे बड़ा सुख है, है। क्रिया से तृप्ति नहीं भाव से तृप्ति नहीं स्थिति से तृप्ति नहीं वस्तु से तृप्ति नहीं दूसरे व्यक्ति से तृप्ति नहीं अपने आप में तृप्त हम अपना अपने सपने साथ लिए फिरते हैं हम अपनी दुनिया साथ लिए फिरते हैं हमारा प्यारा हमारे दिल में है और दिल में वो नहीं जो सपने जो जागृत में रहे और सपने में मिट जाए और सपने में रहे और सुसुक्ति में मिट जाए वो नहीं है ना जो सुसुप्ति में मिट जाए सो क्या प्यारा न वेदांतियों ने काट दिया न तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आत्मा की सत्स्वरूपता का कि आत्मा अविनाशी है और आत्मा के चित्त स्वरूपता का स्वयं प्रकाशता का और आत्मा की आनंद स्वरूपता का आत्मा की अपरिच्छिन्नता का आत्मा की अद्वितीयता का जब बोध होता है तो मन को बश में करने के लिए कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती किसी द्रव्य का आलम्बन नहीं लेना पड़ता कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता हो मन लगाने के फिर कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती है न सोसाइटी की जरूरत नहीं पड़ती वो है ना कि वे आवे तो सुखी हों, वो मिले तो सुखी हों, ये खाएं तो सुखी हों, ये करें तो सुखी हों, है ना? ये सोचें तब सुखी हों, इसकी जरूरत नहीं पड़ते अपने आप में अनायास सिद्ध है ना? जो स्वतंत्र सुख है अपना आपा, है ना उसका पर्दा फट जाता है तब मणिराम मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं कहाँ जाएं, किसके लिए जाए ये दो सवाल हुआ पैदा जिसके लिए चोरी करें है ना जिस आत्मा को सुख देने के लिए मन इधर उधर चोरी से भाग जाता है वहां से मजा ले आवे वहां से मजा ले आवे वहां से मजा ले, से मजा ले। ये मन मनी क्या करते हैं है ना चोर नौकर है वो ये जो मन है जैसे कोई चोर को नौकर रख ले और वो कहीं कहीं से माल चुरा के ले आवे और मालिक उससे अपने को सुख माने वैसे जो लोग मन के द्वारा सुख लूटते हैं आंख के रास्ते गया चोरी करके ले आया रूप में से सुख नहीं? कान के रास्ते निकल के गया आवाज में से सुख लेके आया है ना ये सब इसने अपने चोरी छिपे कहीं पहुंच के मजा लाने के लिए रास्ते बना रखे हैं कहीं जीभ में से गया तो मिठाई में से सुख थोड़ा चुरा लेके ले आया ये मनीराम अब हुआ क्या कि दो काम हो गया मनी जो है वो दो पाठ के बीच में पिस गए दो पाठ क्या बना एक और तो अपना आत्मा जो है वो भूखता ही नहीं उसको सुख चाहिए ही नहीं जिसके लिए चोरी करो सोई कहे चोर वो कहता है ये मन असत है, है? और जिन विषयों में से सुख ले आते हैं उनके मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया वो है ही नहीं है, है? तो विषय हो गए मिथ्या और आत्मा हो गया अभोक्ता दूसरी कोई वस्तु है नहीं और आत्मा को अपनी तृप्ति के लिए कहीं से सुख मांगने की जरूरत है नहीं तो आत्मानम चेत बिजानियात अयम अस्मृति पुरुष छन कश्य कामाय शरीर मनुष्यंज्वरेत ये विद्यारायण स्वामी ने पंचदशी में वेद मंत्र को किंचित बदल के भागवत में भी श्लोक है वार्तिक में भी है विद्यारायण स्वामी की पंचदशी में भी है और उपनिषद में तो है ही है नारायण अपने आप को जान लिया कि अरे मैं तो ऐसा अरे ऐसा कहा भगवान चोर को नौकर रख के हैं? और बकरी के गले का स्तन के ना रहे हैं अजा गलत स्तन से बकरी के गले में एक स्तन होता है उसमें दूध नहीं निकलता है ये बच्चे हैं ना बच्चे कि इनके मुंह में झूठ ही हो रबड़ की कोई नली डाल देते हैं और वो चूसते रहते हैं है वो समझते हैं कि हमारे अंगूठे में से स्वाद निकल रहा है अजा गलत तरह से जो ख्याल है दुनिया में कि हमको वहां से सुख मिलता है वहां से सुख मिलता है ये बिल्कुल झूठा इसी का नाम हो गया वैराग्य पर महात्मा का वैराग्य दूसरा होता है संसारी का वैराग्य दूसरा होता है तो आप देखो क्या हो गया कि आत्मज्ञान होने से ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूं अद्वितीय मेरे सिवाय और कुछ नहीं तो विषय भी असत और मन भी असत आत्मा नम चेत भी जानी और किमिच्छन कस्य कामाया दोनों को मारा है ना किमिच्छन कस्य काम आया? किम विषय जातम इच्छन कस्य भोगतु कामाय किस भोक्ता की काम पूर्ति के लिए और किस विषय की इच्छा से शरीर मनुसंजरे शरीर के पीछे जले नारायण ना ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो अगर उनकी मां को घूसा उठाओ मारने के लिए तो बच्चे रोने लगते हैं हो है ना बच्चे रोने लगते हैं ये बच्चे का स्वभाव है ये महाराज देह को तो मैं समझ लेने के कारण देह पर जब मौत आती है तब कहते हैं हमारी मौत देह पर बुखार आया बोले हमें बुखार है ना मन चंचल हुआ बोले हम चंचल बुद्धि सो गई बोले हम सो शरीर मनुष्य मनुसंजरे कारण शरीर के धर्म सुसुप्ति को अपने आप पर आरोपित कर लेना सूक्ष्म शरीर के धर्म मनस चांचल्य आदि को अपने ऊपर आरोपित कर लेना स्थूल शरीर के धर्म जन्म जरा मरण रोग आदि को अपने ऊपर आरोपित कर लेना यही अनुसंजरण है तो क्या हुआ अपने स्वरूप के बोध से निगृहीत मनसहा निर्विकल्प से धीमता मन में दो बात आ गई क्या एक मन हो गया निर्विकल्प जो विकल्प जाल था ना वो छूट गया अर्थी के मन में विकल्प होता है कि कौन सा व्यापार करें तो ज्यादा पैसा मिले है ना? भोगी के मन में होता है कौन स्त्री पुरुष मिले तो हमको सुख मिले यह विकल्प होता है ना कर्मी के मन में होता है कि हम कौन सा कर्म करें इस कर्म का फल क्या होगा यह विकल्प होता है विकल्प माने विविध कल्पना वी माने विविध और कल्प माने कल्पना इसको बोलते हैं विकल्प एक में विविधता की जो कल्पना है उसी को विकल्प बोलते हैं तो ये कई तरह का होता है ना इसको मूल रूप से तो बताते हैं कि जैसे राहु का सिर तो राहु और सिर तो एक ही है राहु का सिर नहीं होता शब्दक ज्ञानानुपाती वस्तु वस्तुशून्य है राहु और सिर का कोई संबंध नहीं है परंतु संबंध सूचक विभक्ति वहां जो है ना वो विकल्प बनाते थे अच्छा बोले ब्राह्मण का शरीर क्या है बोले क्या बात है भाई ब्राह्मण और शरीर तो एक ही है दो थोड़े है पुरुष की चेतनता इसी को विकल्प बोलते हैं वो तो ये क्लिष्ट विकल्प है जितने नाम मैंने बताए ना ये क्लिष्ट विकल्प हैं एक अक्लिष्ट विकल्प भी होता है वो क्या सालग्राम में ईश्वर और सालग्राम में कहीं ईश्वर नहीं दिखता है केवल शब्द ज्ञान से माने केवल शास्त्रोक्त पद्धति से साल में ईश्वरत्व की प्रतिपत्ति होती है और उसमें ढूंढो अगर सालक्राम को है ना वैज्ञानिक अनुसंधान करो तो ईश्वर नहीं मिलेगा है ना तो ये क्या है कि ये विकल्प के द्वारा इसी को विकल्प बोलते हैं है ना उस सालक की शिला में जो ईश्वर बुद्धि है वो ईश्वर बुद्धि शिला में नहीं है हृदय में है है ना तो हृदय में विद्यमान जो ईश्वर बुद्धि है वो बुद्धि वाले का कल्याण करेगी है ना और सालग्राम को बोले वो तो शिला है तो सालग्राम में ईश्वरत्व तो जो है वो कैसा का विकल्प प्राप्त है ये बात योग दर्शन में आती है वो है ना योग दर्शन में विकल्प पदकार समझाने के लिए तो अब श्रद्धा क्या होगी ये तो हमने ज्ञान से बताया ना कि ईश्वर बुद्धि हृदय में रहती है और सालेग्राम शिला बाहर रहती है अब भाव तो यह कहेगा श्रद्धा तो ये कहेगी कि ईश्वर ये है और मैं तो पुजारी हूं ये श्रद्धा है तो श्रद्धा की बात जुदा हुई विज्ञान की बात जुदा हुई और विकल्प समझने के लिए आप ये देखो कि एक परमात्मा में मैं परिच्छिन्न हूं ये विकल्प है मैं संसारी हूं ये विकल्प है मैं करता भोगता हूं ये विकल्प है मैं मनुष्य ब्राह्मण सन्यासी हूं का यह विकल्प है है ना ये विकल्प है तो ये सब कल्पना छोड़ कोई कल्पना मत करो है ना कि मैं सन्यासी हूं मैं सन्यासी हूं यह कल्पना केवल भिक्षा मांगने में काम दे सकती है परमात्मा की प्राप्ति में नहीं बोला मैं सन्यासी हूं ये कल्पना परमात्मा की प्राप्ति में काम नहीं देती भिक्षा दे मांगने में काम देती है त्याग करने में काम देती है त्याग रूप साधन की दृढ़ता में काम देती है और मैं सन्यासी हूँ और तो मैं ब्रह्म नहीं हूं देखो अपने ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं इस अनुभूति में एक स्थान पर जाके बाधक हो जाएगी तो मैं सन्यासी हूँ ये विकल्प है मैं ब्राह्मण हूं का यह भी विकल्प है मैं मनुष्य हूँ का यह भी विकल्प है मैं पापी पुण्य आत्मा सुखी दुखी हूं का यह भी विकल्प है न मैं लोक लोकांतर जन्म जन्मांतर में जाने आने वाला हूँ भी विकल्प है, है? मैं संसारी जीव हूँ भोक्ता हूँ परिच्छिन्न हूँ का यह भी विकल्प है तो निर्विकल्प से मनसाह से क्या हुआ की मन में जितने विकल्प थे वो सब के सब निकल गए मन मन कैसा हुआ कि विकल्प से निकल गया हो निर्विकल्प शब्द का अर्थ होता है विकल्पे भ्यो निष्क्रांता निर्विकल्प मना आ, मन का विशेषण है ना इसलिए संपूर्ण विकल्पों से ऊपर उठ गया और हुआ कैसे ऊपर उठा धीमता अरे धी है भाई है ना बिना धी के काम नहीं करता थी क्या है है ना धीर धारणावती मेधा गुरु और शास्त्र के द्वारा जो बात सुनी गई है है ना? उसको धारण करने वाली थी धत्ते इति थी धी जो धारण करे सो धी गुरु और शास्त्र और विवेक से निष्पन्न जो तात्पर्य है माना केवल विवेक से नहीं गुरु के अनुकूल हो और केवल गुरु के अनुकूल नहीं शास्त्र के भी अनुकूल हो ना क्योंकि गुरु लोग तो महाराज है ना ऐसे ऐसे निकल जाते हैं गुरु लोग वो तो बोले कि पत्थर बजाओ तो ईश्वर मिलेगा, ऐसे ऐसे गुरु निकलते हैं। कोई कहता है कान छिदवाओ तब ईश्वर मिलेगा है ना और कोई कहता है नाक कटवाओ तो ईश्वर मिलेगा ऐसा नहीं संपूर्ण शास्त्रों का जो परम तात्पर्य है है ना उसके साथ गुरु का मेल खाए और वो अगर तो तीनों मिले गुरु मिले शास्त्र मिले और अपने विवेक से मनन करके नारायण जो कोई संशय वंशय हो वो सब काट निर्धिमता माने ज्ञान संपन्न मन और विकल्प रहित मन अब क्या हुआ बोले निग्रहित हो गया ये तो निग्रहित हो गया माने आ, अभी जाए कहां किसके लिए जाए और कहा जाए क्या पाने के लिए जाए और कहा जाए बोले ऐसी जो मानसी स्थिति है मन की ऐसी जो स्थिति है प्रचारक ऐसा जो मन का प्रचरण है वो विज्ञे है बोले की ऐसी अवस्था उन्मनी सी है ना ये तो सुषुप्ति में हो जाती नहीं नहीं सुसुप्ते अन्य प्रचारा। सुषुप्ति में दूसरा, दूसरी स्थिति है न तत्समहा ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जो है ना ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जो मानसी स्थिति है उसकी तुलना सुसुप्ति के साथ नहीं है तब क्या फर्क है दोनों में तो देखो फर्क बताने का तो काम नहीं है सुषुप्ति में अविद्या, मोह, तम से मन ग्रस्त रहता है और उसमें अनेकों अनर्थ प्रवृत्तियों की बीज बासना मिली हुई होती है तो एक चोर सो जाता है तो चोरी की बासना उसकी लीन हो जाती है लेकिन उठने के बाद वो फिर चोर का चोर ही रहता है है ना? अरे महाराज कई भोगी तो रोते हैं कि हमको नींद आ गई भोग के समय भोग के समय हमको नींद आ गई और यदि उनको समाधि लगा दी जाए ना तब भी वो समाधि से उठने के बाद रोएंगे कि इतने में हमारा भोग चला गया तो अविद्या अविद्याोहतमो ग्रस्त ये भाव रूप जो अज्ञान है ना वो आवृत कर देता है मन को और संपूर्ण अनर्थमूलक प्रवृत्तियों का बीज सुसूति में रह जाता है लेकिन ये जो आत्मज्ञान होता है तो आत्मसत्याबोध हुतास विप्लुष्ट अविद्यार्थ प्रवृत्ति बीजस्य स आत्मसत्य का जो ज्ञान रूप अग्नि है उस अग्नि से अविद्या मोहतम और अनर्थ प्रवृत्ति बीज बासना ये सब के सब विप्लुष्ट दग्ध हो जाते हैं सारे क्लेश का जो रज है वो भंग हो जाता है एक स्वतंत्र प्रचार है इसलिए सुशुक्ति और ज्ञान होने के बाद मन की अमना अमना स्थिति मन का अमनी भाव दोनों विलक्षण हैं और इसको समझना चाहिए ये कहते हैं कि इस बात को समझना जरूरी है मन की शांति कैसी वासना रहित होके मन की शांति और गोली खा के मन की शांति ये मन में जितना चांचल्य है ना यहां से वहां से वाँगा। क्यों दौड़ता ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए अब ये प्रसंग बड़ा विलक्षण आगे आने वाला है एक दिन दो दिन में बस आता है कि जो परमार्थदर्शी हैं उनके लिए तो मन कैसे रहे ये सवाल नहीं है लेकिन दो है ना जो जोगी हैं उनको अपना मन कैसे बस में होता है ये तो बड़ा विलक्षण ढंग बताया हो मन के अमनी भाव का अब बतावेंगे कि मन को काबू में करना है तो कैसे करें ये ध्यान की पद्धति आवेगी एक ज्ञान और एक ध्यान ज्ञान तो जानने मात्र से ही सर्व और एक ध्यान ध्यान भी आवेगा वो बहुत विलक्षण तो उसमें बताया ऐसा विलक्षण है